पूर्णमद भगवत गीता 12 अध्याय तक कुछ विचार हो गया है अगर त्रयोदश अध्याय आरंभ किया जा रहा है एक श्लोक हो गया 13 का भी इधम शरीरम कौनते क्षत्र वित्त विधि व्यक्तितम का हो क्षत्र ऐसा कहा था इसमें दो तत्व हैं, एक प्रकृति का अंश है एक पुरुष है प्रकृति का उसको क्षेत्र शब्द से कहा गया है माने इस आत्मा को धर्म धर्माधर्म के द्वारा दरकारी से पार करता है इसलिए क्षेत्र ये क्षेत्र क्षेत्र कहा जाता है क्षत्राणा क्षेत्रम यह है क्षरा क्षेत्रम विनाश को प्राप्त होता है इसलिए क्षेत्र है ऐसा है क्षेत्रम चे क्षय अपक्षिण हो जाता है शरीर तो इसलिए क्षेत्र कहा जाता है नाश होता इसलिए भी क्षेत्र कहा गया इत्यादि क्षेत्र सबका अर्थ हुआ है तो ये इदम शरीरम कौन शरीर है सामने शरीर है प्रत्यक्ष है ये शरीर यह क्षेत्र कहा जाता है कहते हैं उसको जानने वाले जो ज्ञाता लोग क्षेत्र कहते हैं और उसको जो जानता है शरीर को जो जानना है ए तद्वी व्यक्ति जो इस शरीर को जानता हो क्षेत्र ज्ञात उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं इसको क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं ये कहा इसका भाष्य आदि हो गया है आगे कहते हैं दृश्याराम दुखादि नाम दुखा मान्य क्षेत्रज्ञ में भेद दिखता है तो भेद न एक ही है क्या भेद दिखता है दृश्य जो दुखादि है सुख दुखादि धर्म है भिन्न भिन्न होता है कोई सुखी है कोई दुखी है दृश्याराम दृश्य कोटि दृष्टा में नहीं है दुखादि वही पदार्थ और दृष्ट दृश्य और दृष्टा दो होते हैं तो इनमें दृश्य पदार्थ जो दुखादि हैं सुख दुखादि धर्म है दृश्यानाम दुखादि नाम जो दृश्य दुखादि हैं भेदकानाम जीवात्मा को भेद बनाने वाले यही हैं एक ही जीवात्मा है क्षेत्र के एक ही है किंतु इनके कारण से भेद जैसा लगता है कोई सुखी कोई दुखी ये यह भेदक यही होते हैं जीवात्मा अनेक करने वाले यही होते हैं सुख दुखादि के कारण भिन्न भिन्न माना जा रहा है दृश्यानाम दुखादि नाम भेदकानाम किसका भेदक है क्षेत्रज्ञा का भेदक यही बने हुए हैं सुख दुखादि अलग अलग है अलग अलग, अलग बने हुए हैं कोई सुखी कोई दुखी यावत देह भावी नाम कब तक रहते हैं सुख दुखा दिए दुखा दिए दृश्य जब तक शरीर है तब तक रहते हैं यावत देहभावी नाम यावत देह भावी है ये कौन दुखादि दृश्य कोटि में है ये भेदक है मान क्षेत्र के भेद करने वाले आत्मा का भेद बनाने वाले हैं कोई सुखी कोई दुखी कहीं सुख कहीं दुख देख करके बोला जाता है कब तक है तो या देह भाविना बोल दिया दृश्य दुखा दी जब तक शरीर है तब तक है ये दुखा दी अनात्म धर्म तो सिद्ध है अनात्म धर्म है करके पूर्व श्लोक को सिद्ध कर दिया इधम शरीर हम कौन थे यार क्षेत्र में तिवी थी शरीर शब्द से आगे कितने आएंगे आगे बताएंगे महाभूतान भूता हो बुद्धि रंग ये सबके शरीर कोटि में है क्षेत्र हा। कोटि में आएंगे अगे चतुर्थ श्लोक आदि को बताएंगे अनात्म धर्म तो सिद्ध दुखादि जो है भेदक जो क्षेत्रज्ञ का भेदक बने हुए हैं इन्हीं के कारण से भिन्न माना जा रहा है तो अनात्म धर्म अनात्म धर्म आत्मधर्म नहीं है दुखादि यह सिद्धि के लिए द्रष्टारंभ देहाद अन्य मुक्त हो पूर्व श्लोक में जो दृष्टा है क्षेत्रज्ञ है उसको देह से अलग कहा इधम शरीर में कौन थे यह क्षेत्र व्यक्ति जो इसको जानता है जानने वाला भिन्न होता है वैसे तो अनात्म धर्म सिद्धि के लिए कहा दुख आदि आत्मधर्म नहीं है इसको सिद्धि करने सिद्ध करने के लिए द्रष्टारंभ देहात्तम हुआ जो दृष्टा है शरीर का जो व्यक्ता है उसको देह से भिन्न है ऐसा कथन करके अन्यक्त हुआ अन्य कथन करके पूर्व सुलभ में हो गया तो बातें शरीर भिन्न है ये दृष्टा है आत्मा द्रष्टा है इतना बातें हो गई शरीर के साथ तादात्म्य होने से एकात्म एकात्मता होने के कारण दृश्य दुखादि को अपने में आरोप करता था कि तो अब अलग कर दिया पूर्व श्लोक में दृष्टा अलग है देहादान तो दृष्टा को देह से अन्य कथन कर दिया पूर्व श्लोक में जो ये तथा तो व्यक्ति व्यक्ति करके कर कर जानता है जो इसको जानता है जानने वाला भिन्न होता है उक्त सांख्यान विवाह तावन मात्र मुक्ति निपृत्त है कहते सांख्यों को इतने मात्र से मुक्ति मानते वो सांख्य लोग हाँ। दोनों का भेद कर दिया प्रकृति पुरुष का भेद हो गया बस मोक्ष वही है ऐसा सांख्यों का कहना है उस ऐसे मोक्ष के निवृत्ति के लिए ये मोक्ष नहीं है अद्वैत वाले मोक्ष इस प्रकार के मोक्ष नहीं है। मारे प्रकृति से पुरुष को अलग तो करना ही है वो भी करते हैं किंतु ये जो पुरुष है जीवात्मा इसको परमात्मा का साथ एकता भी करनी होती है तब तक मोक्ष नहीं है यही कहना है पूर्व लोगों ने देहा आने तो खत्म कर दिया जो दृश्य दुखा दी जो है देह धर्म नहीं है सिद्ध हो गया है देह और आत्मा को भिन्न कर दिया पूर्वश्लोक में सांख्यान विभ सांख्यों के तरह तावन मात्र केवल देह दृश्य जो क्षेत्रादि है उससे भिन्न पुरुष है इतने मात्र से काम नहीं चलेगा मुक्ति निवृत्त का दे, उसके मात्र से मुक्ति की निवृत्ति मुक्ति नहीं हो सकती इतने मात्र से इतने कथन के लिए आगे बोलते हैं तस्य सर्वदेह स्व ऐक्य मुक्ति पूर्वक सारे शरीर में एक ही है क्षेत्र के एक है अनेक नहीं है उपाधि के कारण अनेक भाष रहा था उपाधि तत्त शरीर के कारण अनेक भाष रहा था उपाधि हटाने पर एक ही होता है जैसे गगनस्थ चंद्रमा एक है क्यों तो जितने घड़े में जल भर देंगे उतने चंद्रमा दिखता है यह वास्तव में चंद्रमा एक है तत्त घड़ा में जो जल बना हुआ वो जल उपाधि है उसकी उपाधि के कारण अनेक होता है एक है व्यव भूतात्मा सर्वात्मा भूते भूते अवस्थित है एकदा बहुधा जैव दृश्य थे जल चंद्रमा तैसा आया है एक ही है ये आत्मा सारे भूतों में व्यवस्थित आत्मा एक ही है राहु आत्मा एक ही है एकथा बहुत वास्तव में एकथा एक प्रकार है किंतु बहुत प्रकार से दिख रहा है कैसे जल चंद्रवत्त जैसे जितने घड़े में जल भर देंगे उतने चंद्रमा दिखने लग जाएगा वास्तव में चंद्रमा एक ही है इसी प्रकार ये क्षेत्रज्ञ है तस् हमारे क्षेत्रज्ञ से सर्वदेहेशक्य उक्तिपूर्वकम <laughs> क्षेत्रज्ञ को सारे शरीर में ऐक्य कथा पूर्वक यहां क्यों क्षेत्रज्ञ अपिमान विधि क्षेत्र एक भजन में प्रयोग करते हैं क्षेत्रज्ञ कर्म है द्वितिया है उस क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्र ऐसा नहीं बोल रहे कि क्षेत्रज्ञ नहीं बोल रहे हैं उन क्षेत्र को ऐसा नहीं बोल रहे एक ही क्षेत्रज्ञ है ऐक्य उक्तिपूर्वक स्वे न परमार्थ अक्षर ऐक्यम स्वयं स्वरूप जो है स्वयं माना स्वरूप पर, अपना स्वरूप क्या है परमार्थ स्वरूप का अक्षर के साथ एकता है निर्वेश परमात्मा का एकता है देह से पृथक करके एकता बताना इस वाक्य के द्वारा देह से पृथक तो पूर्व श्लोक में हो गया है क्योंकि यहाँ परमात्मा के साथ एकता बताना है ऐक्यम ऐक्यम भृत, वृत्तम अनुद्य पूर्व की बातों का अनुवाद पूर्वक कथन करेंगे ऐक्य को कथन करेंगे इस श्लोक में पूर्व में जो कहा उसका कथन कर प्रश्न द्वारा दर्शाई दिए अर्जुन का प्रश्न होगा भाष्य में अर्जुन के माध्यम से प्रश्न उसके माध्यम से उत्तर दिया जाएगा यहां भाष्यकार दिखाते हैं कहा प्रश्न है एवं प्रश्न कर दिया एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उक्त हो इस प्रकार से पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों को कह, कहे गए दोनों कहे गए क्षेत्र का भी हो गया इधम शरीरम कौन थे क्षेत्र ये तो व्यक्ति क्षेत्रज्ञ दोनों कहा एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र तो और क्षेत्र के दोनों को कहा गया कि मात्रा ज्ञान ज्ञातव्य क्षेत्र और क्षेत्र के दो ज्ञान हो गया ये क्षेत्र है ये क्षेत्र से ज्ञातव्य क्या पूरा हो गए यही है ज्ञातव्य प्रश्न आया था ना भाष्यकार इतने मात्र से पूरा नहीं होता केवल क्षेत्र क्षेत्र को भेद करने मात्र से सांख्य कर देते हैं इतने मात्र से पूरा नहीं होता के कहा फिर क्या है तो कहा क्षेत्रम चा बिदि सर्वक्षेत्रु भारत क्षेत्र ज्ञानम यतज्ञानम मत मम क्षेत्र चा बिदि सर्वक्षेत्रु भारत क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञानम यज ज्ञानमतम मम्ञ क्षेत्रज्ञ मामे विद्धि ऐसा होगा ये चौर अभी दो निपात है अव्यय है माने यहाँ क्या करना चाहते हैं केवल सांख्यों को जैसा है कि मेरा ही स्वरूप है क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ जरा उपाधि को हटा के देखो मेरे मेरे स्वरूप ही है वो अतिरिक्त नहीं है ये परमात्मा बोलते हैं जैसे महाकाश जिसको बोला रूपी उपाधि को त्याग दे तो घटाकाश महाकाश ही होता है उस भिन्न हो सीध नहीं हो सकता प्रकार यहाँ भी उपाधि क्षेत्र का ये दृश्य जो दुखादि के कारण भेद बना हुआ है दुखादि के कारण शरीर है शरीर से पृथक करने पर मेरा स्वरूप ही होता है ये कहना चाहते हैं क्षेत्रज्ञ मामेव बिद्धि अपिकार्थ एवकार होगा मुझको ही समझो क्षेत्रज्ञ जैसे घटाकाश को महाकाश समझो उपाधि तोड़ करके कैसा उपाधि हटा करके या अभी उपाधि हटा दी है पूर्वश्लोक को हटा दिया है क्षेत्र और क्षेत्र के दो विभाग कर दिया है तो ये च और अपि जो दो अव्यय हैं निपात है ये सिद्ध कर देते कहा परमात्मा स्वरूपी है ये अवैध है मां बिद्धि सर्व क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ मा में बुद्धि होता है सारे क्षेत्र हमारे शरीरों में क्षेत्र क्या मही हूं मेरे को स्वरूप ही मेरा स्वरूप ही समझो क्षेत्र को उपाधि हटा करके स्वरूप समझा है क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम क्षेत्र और के का जो ज्ञान है ये क्षेत्र है ये क्षेत्र यह क्षेत्र के का स्वरूप क्षेत्र का स्वरूप ये दोनों का ज्ञान यद ज्ञानम जो ज्ञान ऐसा ज्ञान होगा क्षेत्र और क्षेत्र का विभाग का ज्ञान है विभाग ताज ज्ञान मत का दे वो ज्ञान मेरा मत है अभिप्राय है वही ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र को विभाग करने वाला जो ज्ञान है वास्तव में ज्ञान वही है क्यों अवैध होकर बैठा हुआ है क्षेत्र के साथ क्षेत्र ज्ञान अज्ञान अवस्था में उसको जो विभक्त करने वाला ज्ञान होगा उसी ज्ञान का ज्ञान कहा जाता है मेरा अभिप्राय है भगवान बोलते हैं मेरे मत मन में यही होगा अभिप्राय भाष्य में हैं क्षेत्रज्ञ मैंने यथोक्त तो लक्षण जिस क्षेत्रज्ञ का लक्षण पूर्व श्लोक में कहा क्या लक्षण बताया ए तदियों व्यक्ति इस क्षेत्र को जो जानता है लक्षण क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञा अति माने ये निपात है अभेद करने के लिए माम परमेश्वरम असंसारिण विद्धि यही है मानी मामे भी विद्धि ऐसा हो जाएगा मैं जो परमेश्वर हूं असंसारी हूं मैं संसारी नहीं हूं उसी को समझो ये क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ ऐसा समझो ये कहा विधि मन जान ही ऐसा जानो ऐसा समझो कहा कैसा क्षेत्रज्ञ है कहा सर्व क्षेत्रों से यह क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्र सारे शरीर में जो क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है क्षेत्र मन शरीर है सर्व क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत भाई बोलते पर्यत ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक और नीचे पाताल तक जितने भी हैं क्षेत्रज्ञ जितने, है, है, जितने शरीर हैं जितने शरीर हैं अनेक क्षेत्र उपाधि पर भक्त अनेक प्रकार के उपाधियाँ हैं देव पशु आदि नाना प्रकार के उपाधि हैं उसमें विभक्त रूप से पाया जा रहा के पाया जा रहा है भिन्न भिन्न पाए जा रहे हैं क्योंकि दृष्टार तो अलग कर ही देते हैं सांख्य लोग करते हैं अनेक क्षेत्र जो उपाधि से विभक्त बना हुआ है भिन्न भिन्न दिखता है क्षेत्र का अनेक दिख रहा है जो क्षेत्र के अभी तम उस क्षेत्र के को निरस्ता सर्व उपाधि भेदम जिस काल में सारे उपाधि को समाप्त करोगे आप नीति नीति के द्वारा निरस्ता सर्व उपाधि भेदम जितने उपाधि विशेष ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक जितने उपाधि यहाँ हैं जितने चौरासी लाख योन यहाँ ये है, उपाधि हैं सब इसको सब हटाओ हटाने पर ही निरस्त सर्वोपाधि वेदम क्षेत्रज्ञम यही होता है तम माँ वैविधि यही जाती है उस क्षेत्र को मेरा ही स्वरूप समझो मैं ही हूँ उपाधि के कारण भिन्न हो रहा दिख रहा है निरस्त सर्वोपाधि वेदम उस काल में क्या होता है सदा सदा आदि शब्द प्रत्यय अवोचरम जिसको सत्य नहीं कहा जाता असत भी नहीं कहा जाता सत्य सत्य दोनों से रहित हो जाता है मत मतलब शब्द का वाच्य होता ही ना उस काल सत शब्द का भी बाच्य नहीं असत शब्द का भी वाच्य नहीं होता ऐसा है सदैव सौमेश आश्त माया विशिष्ट अवस्था में ईश्वर के लिए बोला जा रहा हो विशिष्ट अवस्था है वो निर्विशेष कहता है सत और सत्य दोनों शब्दों का विषय नहीं बनता सदस्य शब्द सदा गोचर सदसादि शब्द जन्य जो ज्ञान है उसका विषय नहीं होता जो ऐसा स्वरूप है जिसका क्षेत्रज्ञ का वो बेराई स्वरूप है वो उपाधि हटाने पर स्थिति होती है उपाधि विशेष में भिन्न दिख रहा है क्षेत्रज्ञ विद्धि वैसे समझो कहा उस क्षेत्र की जो सर्व सारे उपाधि में विभक्त हुआ जैसा लगता है क्षेत्र भिन्न भिन्न जीव है ऐसा लग रहा है उपाधि को हटा करके देखना विचार से उपाधि हटाओ उपाधि हटाने पर मेरे स्वरूप में देखेगा वो मैं मामेव ही हूँ हमें भी विधि अर्थ होगा मुझको ही समझोग यही कहा हे भारत हे भरत श्रेष्ठ उत्पन्न अर्जुन यही समझो कहा क्यों कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान की ज्ञान ही मेरे मत में सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है यही यही है इनको जानना ही जान लिया तो एक त्याज्य होता, होता, होता है एक राही होता है बात अंग से मेरा स्वरूप ही होता है उपाधि हटाने के पश्चात क्षेत्र उपाधि है इसके यही कहा हे भारत इसम क्षेत्र क्षेत्र ईश्वर यथार्थ में व्यति क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रज्ञ ईश्वर है ऐसा ज्ञान एक तो क्षेत्र का ज्ञान वो त्यागने के लिए और एक क्षेत्र के ईश्वर रूपी है ऐसा ज्ञान ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है परमात्मा से अतिरिक्त नहीं ऐसा जो ज्ञान होगा यथार्थ व्यतिरिक्त इसके यथार्थ इस था क्षेत्र की यथार्थ और ईश्वर से अभिन्न जो क्षेत्र के यथार्थ था यथार्थ यथार्थ क्या है ईश्वरी हो परमात्मा ही वो उसे अतिरिक्त रूप अतिरिक्त अतिरिक्त मैंने अतिरिक्त अतिरिक्त से न ज्ञान गोचर अन्य अवशिष्ट ज्ञान का विषय अन्य कोई शेष रहता ही नहीं यही दो जानना बहुत हो जाता है क्षेत्र को जानना इसको हटाने के लिए जानना दृश्य कोटि का है हटाना है और ये उपाधि थी हटाया उसके बाद उपाधि हटने के बाद में जो क्षेत्र क्या है क्षेत्र को जानने वाला बैठा है आत्मा शरीर को जानने वाला उसको परमात्मा का साथ एकता करना यही ज्ञान है इस ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान का विषय कोई शेष रहता ही अतिरिक्त कोई विषय नहीं होता दो ही विषय है तस्मात क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञ भूतयोर ये दोनों ज्ञ बने हुए ज्ञान का विषय बनते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञ भूत ये यश ज्ञानम जो ज्ञान होगा जो ज्ञान होगा क्षेत्र स्वरूप ज्ञान परमात्मा स्वरूप ज्ञान हो, हो।, हो। उपाधि हटाने पर ऐसा क्षेत्र उपाधि है और क्षेत्रज्ञ उपहित बना हुआ था किंतु उपाधि हटाने पर उपहित नहीं होगा वो शुद्ध होगा यज ज्ञानम जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान विषय क्रिया क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा विषय बनाए जाते हैं जिस ज्ञान से दोनों को जाना जाता है क्षेत्र को भी और के क्षेत्र को भी जाना जाता है जिस ज्ञान से तज उसको कहा जाता है। यथार्थ ज्ञान क्षेत्र मान शरीर और क्षेत्र के मानते जो जीवात्म कहा था कि जीवत्व तब नहीं रहेगा शरीर से पृथक करने पर जीवत्व नहीं होता और शरीर कितना है शरीर के आगे क्षेत्र का विशेषण आगे देंगे महाभूता ने अहंकार हो बुद्धि रबे वच अहंकार इंद्रियाणी दसई कम च पंच चंद्रिय इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात क्षेत्रातिथि ये तत् क्षेत्र में समाज से न स्वीकार बताए तो क्षेत्र के स्वरूप इतना है आगे तृतीय श्लोक से बताएंगे चतुर्थ श्लोक से चतुर्थ श्लोक से कहेंगे दो श्लोकों में कहेंगे क्षेत्र का स्वरूप क्षत्र के स्वरूप तो आगे आएगा ही कहेगा आगे अभिप्राय ममा ईश्वर से विष्णु है। है। दो जानना ही बहुत है दीघ और दृश्य का दृद्य विवेक प्रकरण एक आता है द्रष्टा और दृश्य को अलग करना अलग करके ये दृष्टा बना हुआ था इस दृष्टा को परमात्मा के साथ एक करना एक समझना भी है केवल अलग तो सांख्य भी कर लेते हैं प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान से मोक्ष मानते हैं वो किंतु तो भेद होने के पश्चात प्रकृति पुरुष भेद होने के पश्चात ये जो प्रकृति से अलग हुआ जो पुरुष है उस काल नहीं है करके सिद्ध एकता भी करता है एक मेरा ज्ञान है कहना है ठीक है कहते हैं इसको यथोक्त लक्षण करके भाषा में कहा था क्षेत्रज्ञ यथोक्त लक्षण पूर्व में जो लक्षण कहा पूर्व श्लोक में कहा हुआ है क्या है लक्षण दृश्यादे निकृष्टम दृष्टार दृश्यसे से प्रिथक किया हुआ जो दृष्टा है ये तुम व्यक्ति करके दृष्टा को बोला था पूर्व श्लोक में दृश्य से दृष्टा को अलग किया है किंतु वो द्रष्टा को जो दृश्य से पृथक हुआ दृष्टा है अब दृष्टा नहीं कहा जाएगा परमात्मा के साथ अक्षर के साथ एक भी करता है ये बाकी करता है कहा यथोक्त लक्षण मैंने दृश्यात देहात देहा निष्कृष्ट दृश्य है देह है एकदम शरीर से जो कहा था उससे निकृष्टम निष्कृष्टम अलग पृथक किया हुआ वो दृष्टा को यथोक तो लक्ष्मण कहा गया है उस द्रष्टा को मेरा ही स्वरूप समझो ये भगवान क्षेत्र में चाकू माँ गया चाती इति निपात दो निपात है मैंने अव्य है दो च और अपी दो अव्यय पड़े हुए हैं श्लोक में ये दोनों क्या काम करते हैं तो कहा जीव से अक्षरत्व ज्ञान से देहात अन्यत्व ज्ञान समुच्चय अर्थव कहते हैं जीव में जो ईश्वरत्व ज्ञान अक्षरत्व ज्ञान हो रहा है यह तो अक्षर है अविनाशी तत्व ऐसा ज्ञान हो रहा है स्वरूप जाने पर उपाधि हटाने पर अक्षर स्वरूप जो होता है उस ज्ञान का देहात अन्यत्व ज्ञान देह से भिन्न है ऐसे ज्ञान के साथ समुच्चय करने के लिए माना देह से पृथक किया है देह से अन्य है और उस अक्षर से अभिन्न है ऐसा ज्ञान के साथ सबुच्चय करने के लिए दो अब्बे लगाया करते चार अभी अपी चापी इतनी पात चार अभी अपनी जो निपात लगा है क्षेत्र चापी माम विद्धि में अभी लगाया चार लगाया अभी का अर्थ तो एवं है मामेव विद्धि ऐसा अर्थ होगा मेरा स्वरूप ही है वो क्षेत्र के देह से पृथक किया हुआ जो क्षेत्र का ऐसा जीव जो जीव है देह विशिष्ट काल में जीव कहा हुआ था कहा तो जाता था उसको क्षेत्र के कहा था अक्षरत्व तो ज्ञान ऐसा जो यह अक्षर ऐसा जो ज्ञान होगा अविनाशी तत्व तो है ये ऐसा ज्ञान का देहात तो ज्ञान देह से भिन्नत्व ज्ञान भी हो और अविनाशी ज्ञान भी हो अक्षरत्व तो ज्ञान हो इसके साथ समुच्चय करने के लिए दो ज्ञानों का समुच्चय करना देह से भिन्न भी है ये ऐसा समझना और अक्षर भी है परमात्मा से अभेध भी है ऐसे समुच्चय करने के लिए देखा गया चा आप ही में पहले च है बाद में आप ही है भिन्न उच्च करते पहले अपी बाद में च भी लगा संबंध वैसा करना समझिए भिन्न क्रम उच्च चा जैसा है वैसा नहीं च अभी नहीं अपी च ऐसा समझना अपिछ केवल देह से पृथक पात्र नहीं करना अपिछ किंतु ऐसा भी करना कैसा परमात्मा से अभेद भी देखना अभी चाहिए कहा परमेश्वरम असंसारीण विधि जानी इत्यादि कहा था ठीक है हम बोलते हैं भिन्न क्रम हो जाओ कैसा भिन्न क्रम कहते हैं न क्षेत्रज्ञ सांख्यवद दृश्यात अन्य में विद्धि ऐसा केवल इतना नहीं समझ रहा जैसे सांख्य कापिल सांख्य बोलते हैं शरीर से यह आत्मा पृथक है पुरुष अलग है इतने मात्रा से काम नहीं चलेगा का। न सांख्य न क्षेत्रज्ञ सांख्यवध केवल सांख्यों के समान क्षेत्रज्ञों को इतना मात्र नहीं समझ रहा सांख्यों के समान दृश्यात अन्य में विधि दृश्य से अन्य है दृष्टा दृश्य से अन्य है पुरुष भिन्न है शरीर से इतना मात्र नहीं इतना नहीं किंतु मामचा भी वृद्धि उसका स्वरूप मेरा स्वरूप समझो कहा कि संबद्ध तो ऐसा संबंध होता है कहा यह सर्व एक क्षेत्र ज्ञा सारे शरीरों में एक ही क्षेत्र है उपाधि के कारण अनेक दिखता है मान दृष्टांत जैसे चंद्रमा एक ही चंद्रमा है अनेक बोखाड़ों में जल भरने पर अनेक चंद्रमा भास्था है में ये कहे, इस प्रकार सारे शरीरों में आत्मा एक ही है एक ही है ये कहना चाहते हैं यहां सर्व एक है क्षेत्रज्ञ सारे शरीरों में क्षेत्र सरी, शरीर क्षेत्र शरीर है क्षेत्रों में सारे एक क्षेत्रज्ञ है इसका दृष्टा तब मामेव वित्तीय अर्थ होगा अतिक अर्थ यह होगा ही स्वरूप बूझ को ही समझना वो क्षेत्रज्ञ शरीर से पृथक करने पर संबंध में सर्व इत्यादि कहा था सर्व क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार दिखता था क्षेत्र के पहले सुख दुखादिन्न दिखते थे वास्तव में देखा है सुख दुखादि आत्मधर्म शरीर का धर्म है शरीर से पृथक करने पर सुख दुखादि पृथक हो जाते शरीर से पृथक कर दिया सुख दुखादि उसके धर्म अनात्म धर्म है वो शरीर के धर्म हो जाते हैं और शरीर में आगे इच्छा इत्यादि आएंगे सब ये शरीर के धर्म आ जाते हैं क्षेत्र के धर्म में है महाभूत आने अहंकार हो इत्यादि इंद्रियाणी दश कम जब पंचम दश इंद्रिया भी सब शरीर कोटि है। में हैं सब उसको क्षेत्र स्वरूप में बताएंगे सारा क्षेत्र का लक्षण बताएंगे चतुर्थ चतुर् बताएंगे चतुर्थ पंचम में एक तत्त्व क्षेत्र उपाधि का भेदभाज पहले जब तक पृथक नहीं किया था क्षेत्र से क्षेत्र को पृथक नहीं किया जब तक एकात्म भाव में था मैं मनुष्य हूं इत्यादि भाव में था तब तक क्या था तत्त्व क्षेत्र उपाधि का तत्त्व शरीर उपाधि वाला जो जीवात्मा भिन्न भिन्न दिखता था तत्त क्षेत्र उपाधि है जिसका भेदभाज भेदभा भेद के सेवन करने वाला हो रहा था वो जब तक उपाधि को नहीं हटाइए तब तक भेद हो प्रातः भेद दिखता था किसमें जी बात इस क्षेत्र के मैं भेद दिखता था भेदभाव जब भेद के सेवन करने वाला तत्त शब्दधि गोचरस्य मनुष्य आदि शब्दों का विषय बना हुआ है ये मनुष्य है ये पशु है पक्षी है इत्यादि शब्दों का विषय बना हुआ है और उसी ज्ञान का विषय बना हुआ है निश्चय हुआ ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है इत्यादि तत्त शब्दधि गोचर तत्त शब्दों का ज्ञान का विषय बना हुआ है भिन्न भिन्न प्रकार से शब्द कहा जाता है चौरासी लाख योनिया है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं शब्द बोला जाता है उस शब्द जन्य जो ज्ञान होगा उसका विषय बना हुआ होता है भाई ये भाई अज्ञान दशा में कथम तद विपरीत ब्रह्मी ये प्रश्न है पूर्वाधि का उस क्षेत्र उपाधि वाला जो आत्मा बना हुआ है भिन्न भिन्न शरीर में अहमता लेके बैठा हुआ है और उसके भेद का सेवन कर रहा है वो और तत्त शब्द अधिक गोचरस्य का तत्त शब्दों का शब्द जन्य ज्ञान का विषय बना हुआ है किसी को पक्षी बोला है मनुष्य बोला कहाँ बोल क्या बोल रहा रहे हैं चौरासी होने आए ये ही होने में नाना प्रकार के हैं जंतु हैं प्रथम तत्विपरीत ब्रह्मंतु थी फिर भेद दृष्टि से विपरीत ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा उस क्षेत्र ज्ञा में ये ब्रह्म है कैसे जानेंगे उसको ये शंका है उस क्षेत्र उपाधि वाला जो उपाधि लेके बैठा हुआ है मैं मनुष्य हूँ मैं पशु हूँ पशु इत्यादि ज्ञान में बैठा हुआ है ऐसे भेद को सेवन करने वाला जो क्षेत्र क्या है तत्त शब्द थी कोई तरह से कहो, उस शब्द का जन्य ज्ञान का विषय बना हुआ है वो प्रथम तद विपरीत उसे विपरीत जो ब्रह्म बुद्धि भेद के विपरीत अभेद बुद्धि ब्रह्म बुद्धि कैसी होगी वहां ये शंका आ गई तो कहा अरे बाबा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रवक्ता ब्रह्म मान ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक जितने अनेक प्रकार के शरीर हैं तब तक शरीरों में अभिमान करने वाला विभक्त दिख रहा है भिन्न भिन्न दिख रहा है उसका अनेक क्षेत्र उपाधि प्रवृत्ति अनेक क्षेत्र है शरीर अनेक प्रकार के शरीर अनेक है शरीर एक नहीं संख्या में अनेक है उस द्वारा प्रविभक्त हुआ उस क्षेत्रक्यों को तम माने क्षेत्रज्ञम उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चाप्य मानती है उस क्षेत्रज्ञ को मेरा इस्वरूप समझो मैं हूं यह समझो निरस्त सर्वोपाधि भेद हूं उपाधि के सहित तो मेरे साथ एकता होनी संभव है जब उपाधि हटाएगा शास्त्र पड़ेगा नीति नीति के द्वारा उपाधि हटाएगा सारी उपाधि हटाएगा उसके बाद में क्षेत्र के में भेद दिखाना संभव नहीं है एक ही होगा और ईश्वर से भिन्न दिखाना भी संभव नहीं है ये जीव भिन्न ये जीव भिन्न बनना, बन बोलना संभव नहीं उस काल में क्षेत्र क्षेत्र जीतने से निकालना पड़ेगा धूल सूक्ष्म शरीर सारे कारण शरीर सब आ जाएंगे क्षेत्र एक अब्रह्माधितम पर्यत अनेक क्षेत्र उपादि प्रवक्ता अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं शरीर हैं उस उपाधि से द्वारा विभक्त देखने वाला जो देखा जा रहा है उसको तम ऐसे को निरस्त सर्वोपाधि भेद जब होगा सारे के सारे उपाधि को हटाए जाए हटाता हो शास्त्र के माध्यम से अनुभव के माध्यम से उस काल में सब, सब्दा, सब्दा, सब्दा बा, तो वो। मेरा निरस्त हो सर्वो वेद सदाजी शब्द पर त्याल में शब्द का वही मेरा स्वरूप ऐसा समझो उसको ये कहा हुआ है ठीक है मैंने कहा उत्तरार्थ भी बचे उत्तरार्थ ये क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान ये ज्ञान मम क्षेत्र और क्षेत्र के यथार्थ ज्ञान जो होगा वही मेरा मत में सब पे बड़ा ज्ञान वही है भगवान ऐसा बोलते हैं मेरा अभिप्राय है ये दो का ही विभाग सही ढंग से होना कितना अंश क्षेत्र है और गायी है कि त्याज्य है इसका स्वरूपता जानना और क्षेत्र के को स्वरूपता जानना क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान में कहा भाष्य कहते हैं तस्मात क्षेत्र क्षेत्र जोर ज्ञानभूत ज्ञान का विषय यही दो ही है अध्यात्म भी चलना तो दो ही जानने से सब कुछ हो जाता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञाय भूत जो ज्ञा बने हुए हैं जाने का विषय बने हुए हैं जिसमें उलझन हो रहा तादात्म्य होकर के एकता होकर के चल रहा है, है। ये ज्ञाय बने हुए हैं यह ज्ञान यज्ञ का जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रों यद ज्ञानों ने विषय क्रिय देगा क्षेत्र क्षेत्र जिस ज्ञान के द्वारा विषय बनाए जाते हैं विषय किए जाते हैं विषय बनाए जाते ये क्षेत्रांश है ये क्षेत्रज्ञांश है, है ऐसा जो विषय बनाए जाते हैं उपाधि विषय है वास्तव तो में एक ही है ने, ने, वो तो शरीर से तो भिन्न है सांख्य भी बताते हैं किंतु क्षेत्रज्ञ तो शरीर से अलग करने पर भिन्न नहीं हो सकता जल में चंद्रमा अनेक होने पर भी गगनस्थ चंद्रमा एक ही भेद नहीं कर सकते वो जितने भी जल घड़ी को फोड़ देना जितने घड़े के कारण जल में चंद्रमा अनेक दिखते थे घड़े को फोड़ना उपाधि को तोड़ना है यार शरीर से पृथक करना है उस काल में एक ही मिलेगा अनेक ही नहीं मिलेगा अनेकत्व तो, तो उपाधि के कारण से तो छेत्र छेत्र जो जो ज्यान का ज्यान का है तो क्षेत्र क्षेत्र जो जो ज्ञान का विषय बने हुए हैं दोनों जानना है क्यों क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञान हम यथ ज्ञान मतम बोल रहे हैं ये दोनों का ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा ज्ञान यही है भगवान कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है इसको जानना यही जानना है स्वरूप जानना ये कहा था जय भूत और कहा यज ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र के ये ज्ञान विषय क्रिय क्षेत्र क्षेत्र के जिस ज्ञान का विषय बनते हैं उस ज्ञान का तज ज्ञानम संभ्य को यथार्थ ज्ञान कहा जाता है जिस ज्ञान का विषय दोनों होते हैं ये क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या है ऐसा जाना जाता हो कोई ज्ञान को सम्य ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान कहा जाता है वास्तविक ज्ञान मतम माने अभिप्राय ये मेरा अभिप्राय है, है भगवान मे मतम मेरा मत है माने मेरा अभिप्राय है मे ये अर्थ ममा कर दिया ममा कैसे ईश्वर से विष्णु मैं जो विष्णु व्यापक तत्व हूँ ईश्वर हूँ उसके अभिप्राय है कहा मेरा मत है भगवान हस्ताक्षर कर रहे हैं इसको जानना ही वास्तव में जानना है दोनों को जानना एक को त्यागना है एक को स्वरूप समझना है ठीक समझ है ठीक है ये कहते हैं तत्त क्षेत्र उपाधि हो गया तो उत्तरार्ध विभिता तदेव विश्रष्टि इसी को उत्तरार्ध का ही विशेषण लगाते हैं उत्तरार्ध में क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ये ज्ञान कहा हुआ है उसी का ही क्षेत्र इत्यादि सब उसे कहा था सर्व क्षेत्र से इत्यादि है ना हो क्षेत्र क्षेत्र और ज्ञान एक कहा न तो भेद विषयत्वाद न सम्य क्षेत्र और क्षेत्र के दो का ज्ञान हो रहा है तो भेद विषय ज्ञान होगा ये क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ है ऐसा ज्ञान हो रहा है वेद विषय कौन से सम्य ज्ञान तो है ही नहीं है यथार्थ ज्ञान कहाँ हुआ अवेद ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है ये तो वेद ज्ञान हो रहा है ये क्षेत्र है ये क्षेत्र ज्ञान ऐसा ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र को जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान है सम्य ज्ञान कैसे होगा न तो वेद विषयत्वाद न सम्यक तद युक्तम ऐसा कहना ठीक नहीं है वेद तो। ज्ञान है यहाँ तो इसलिए सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहना ठीक नहीं है ऐसा नहीं है यहाँ नहीं युक्तम ऐसा ठीक नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है ये सिद्धांत बोलते हैं न तो वेद विषय न सम्य ज्ञान तद यिति ये पूर्व पक्ष होगा वेद ज्ञान होने के कारण सम्य ज्ञान नहीं ऐसा युक्त नहीं सिद्धांत ऐसा कहना ठीक नहीं क्यों तस्य विवेक ज्ञान से पृथक किया है दोनों का ये विवेक ज्ञान है पृथक भावे धातु है पृथक करना क्षेत्र कितना है क्षेत्र के क्या है क्षेत्र क्या है स्वरूप क्या है इसका स्वरूप क्या है इसके स्वरूप पृथक किया है तो विवेक ज्ञान कहते हैं इसको पृथक करना विवेक ज्ञान से वाक्य अर्थ ज्ञान द्वारा ज्ञान तो होगा सम्यक ज्ञान वाक्य अर्थ ज्ञान ही होगा तत्व महावाक्य का ज्ञान होगा वाक्य के महावाक्य के विषय का ज्ञान के द्वारा महावाग्य विषय ऐक्य होता है वह ऐक्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष का औपयोगत्व मोक्ष के लिए उपयोगी होता है साधारण रूप में आ जाता है विभाग करने पर ऐक्य हो पाएगा परमात्मा के साथ तत्व के द्वारा जब तक तो क्षेत्र से पृथक नहीं करेंगे तब तक तो ऐक्य होना संभव नहीं शरीर विशेष परमात्मा थोड़ी हो सकता है ठीक तस्वीक ज्ञान से जो विवेक ज्ञान है पृथक करना जो ज्ञान हो रहा छेत्र छेत्र है क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा वाक्य है महावाक्य है तत्ववशी महावाक्य उसके अर्थ का विचार करेंगे तो लक्ष्यार्थ में जाकर मोक्ष मोक्ष औपयुक्त मोक्ष के, के उपयोग होता है जो पृथक करना संभ्य तो सिद्धि करते सम्भ्य तो यहां भी है। सिद्ध है सीधा सीधा तो संभ्य ज्ञान नहीं हो सकता महावाग्य के, के माध्यम से संव्य ज्ञान होता है तो जब तक तो विवेक नहीं करेंगे महावाग्य कहा काम करेगा कर नहीं सकता ठीक तो तो है वो अलग विषय है पहले यहाँ पर जिसमें मफदा हो रही है यह ऐसा अर्थ नहीं किया गया हमारे क्षेत्र से भिन्न करना क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में बोला है अब दूसरे क्षेत्र जमचा बोले तो क्षेत्र भी मई हूँ यहाँ आता है ये ऐसा यहाँ नहीं लिखा है यहाँ तो लिखते हैं क्षेत्र से पृथक करने पर जो क्षेत्र के स्वरूप बचता है वो मई वो अलग है मिलना गया है ही नहीं क्षेत्र नाम की वस्तु ही नहीं वास्तव में उपाधि है ही नहीं वो क्षेत्र के जो स्वरूप है क्षेत्र के अभाव तो नहीं होता ब्रह्म रूप से रहता है वो क्षेत्र के नहीं कहलाएगा उपाधि तो निवृत्त करने पर ये वो मोक्ष मानते हो तो यहाँ पर मैंने अनात्मा को चर्चा की जरूरत ही नहीं है क्यों अनात्मा कल्पित है वास्तव में है ही नहीं और क्षेत्र के स्वरूप कल्पना नहीं है क्षेत्रज्ञ कल्पित है किंतु उसके स्वरूप कल्पित नहीं है उसी के साथ एकता करनी है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप पहचानने के बाद भाई नहीं वो निश्चित तो हो जाएगा इसलिए उसके कथन की आवश्यकता है जो वस्तु है ही नहीं सित तो होता है कहते हैं पूर्वादी बड़ी शंका करेगा बहुत भारी शंका है जीवे स्वरूर एकत्व तो उत्तम आक्षी पति जाते ईश्वर में एकता कही क्षेत्र से पृथक करने पर Ha. उसके स्वरूप के विचार करना ही मेरा ज्ञान है कहा स्वरूप विचार कर वह क्षेत्र राम की वस्तु होता ही नहीं है राज्यों में कल्पित सर्प होता ही नहीं है स्थिति ऐसी है क्षेत्र राम की वस्तु तो सिद्ध होता ही नहीं जब विचार करके जाएंगे अविचार काल में है विचार काल में नहीं है किंतु क्षेत्रज्ञ भी नहीं होता किंतु उसका स्वरूप नहीं है घटा घटरूपी उपाधि तोड़ने पर भी आकाश तो सिद्ध रहेगा ही नहीं कि घटरूपी उपाधि को तो घटाकाश घटाकाश भी नष्ट हो गया ऐसा नहीं होता आकाश नष्ट नहीं होता इस प्रकार यहां भी क्षेत्र भंग हो गया क्षेत्र से पृथक हो गया उसका नाश कर दिया विचार से क्षेत्र है ही नहीं बुद्धि में पहुंच गए इस स्थिति में उसका अभाव नहीं होगा कैसे घट को नाश होने पर भी आकाश का नाश नहीं होता इसी प्रकार यह रहेगा तो पूर्वादि बोलता है ऐक्य होना संभव नहीं पूर्वादि बोलता है फिर भी ईश्वर के साथ परमात्मा के साथ अक्षर के साथ ऐक्य नहीं हो सकता पृथक करने बोलता है जीवे शरीर एक तुम पूर्व श्लोक में अभी चल रहा है जो श्लोक है जीव और ईश्वर का एकता बताइए क्षेत्रग्रम चापिमान बिद्धि के द्वारा अक्षिपति इसमें पूर्व पक्षी आक्षेप करता है ननो करके बाद सर्व क्षेत्रेश्व एक नान्य सभी शरीरों में, में एक ही ईश्वर है क्षेत्र है सर्व क्षेत्रेशु सभी शरीरों में एक ऐश्वर हो एक ही ईश्वर सिद्ध कर दिया आपने तो एक ही है ना तदविभोक्ता तो उसे अतिरिक्त कोई जीव जीव है भोक्ता है ही नहीं एक ही ईश्वर है क्यों एकत्व करने के बाद में पाई है तद व्यतिरिक्त तो न बीत न अन्य तद व्यतिरिक्त तो उपभोक्ता बीत उसे अन्य कोई अतिरिक्त भोक्ता कोई मिलता नहीं जीवात्मा मिलता नहीं चेत ऐसा हो यदि एक ही है ईश्वरी है परमात्मा ही है तो उसे भिन्न कोई भोक्ता नहीं है यदि तो तथा ईश्वर से संसारित ईश्वर संसारी हो जाएगा ईश्वर में संसारित तो दोष आएगा जीव से अभिन्न हो गया तो जीव संसारी था तो ईश्वरी भक्ता बनेगा उसका काल अन्य भक्ता कोई नहीं तो ईश्वरी भक्ता सुख दुख का भक्ता कौन होगा उस काल में ईश्वरी होगा तो संसारित तो आ जाएगा ईश्वर एक दोष यदि भिन्न नहीं मानेंगे तो भिन्न मानने पर तो संसारी भिन्न हो जाएगा ईश्वर अलग हो जाएगा तो अवैधवाद में ये एक दोष आएगा यह गुरुवार कह अथा ईश्वर से प्राप्तों प्राप्त होगा स्थिति में तो क्या अवैध माने पर ईश्वर को ही संसारित होकर जीव से अभिन्न हो रखा है परमात्मा अवैध बाद में तो वो जो संसारी तो है वो ईश्वर में जाएगा वो प्राप्त हुआ ईश्वर व्यक्तिगड़वा संसारी अन्य सब अथवा पहले तो जीव जीव में ईश्वर को जीव से अभिन्न दिखा दिया अथवा अब ईश्वर से जीव को अभिनय दिखाएंगे ईश्वर को अभिन दिखाएंगे जीव में अब अथवा ईश्वर से बेहतर भितरे गेड़ा अथवा ईश्वर से अतिरिक्त रूप से संसारियों अन्य वावाद संसारी है ही ईश्वर से अतिरिक्त पहले जीव ही परमात्मा मर जीव से अन्य ईश्वर नहीं रहा इसलिए जीव ही हो गया संसारी तो ईश्वर में आ जाएगा बोला पहले पक्ष में दूसरे पक्ष में कहते हैं तो ईश्वर से भी अतिरिक्त संसारी न होने के कारण एक ही बना हुआ है संसारी का ही जीव न होने से अन्य अभाव संसार अभाव प्रसंग फिर संसार नहीं रहेगा संसारी है नहीं तो कहें संसार रहेगा संसार का अभाव होगा तो अभाव मानने पर काम नहीं चलेगा का, सुख तोगा ही संसार है भोग रहा है यही बोलेगा पूर्व प्रसंग तच्छ उभयम अनिष्टम ये दोनों के दोनों अष्ट है ईश्वर को जीव रूप में मानना भी अनिष्ट है ईश्वरी भोक्ता बन जाएगा अथवा जीव को ईश्वर रूप में मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा फिर संसार भोगेगा कौन ये दोनों अनिष्ट है बंद मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थकाल बंदमोक्ष बंद वाले शास्त्र हैं हाँ। उसके हेतु बंदमोक्ष के जो हेतु शास्त्र हैं, कारण शास्त्र बनते है। आन्र्था, आन्र्था, हैं तद हेतु शास्त्रार्थ अनाथास्त्र के जो विषय होते हैं अनर्थक हो जाएगा इस काल में आएके, आएके बाद में जीव ईश्वर एक बाद में दोष आएगा दूसरा प्रत्यक्ष anyway, आदि प्रमाण विरोध आज च प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध है किसी को भी पूछो तो मर मानने को तैयार नहीं नहीं नहीं मैं तो जीव प्रत्यक्ष अनुभव में हो रहा है प्रत्यक्ष आदि से अनुमान प्रमाण के विरोध होगा एक के बाद में ये सारा विरोध है पूर्वादि बोल रहा है विरोध आज चत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे विरोध होता है उसका प्रत्यक्ष के साथ कैसे विरोध दिखता है ऐ के बाद में जीव ईश्वर एक कह में सुख दुख प्रत्यक्ष लक्षण संसार उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से सुख दुख की उपलब्धि हो रही है सुख दुख के जो कारण है संसार वो भी उपलब्ध हो रहा है तत्त निमित्त उपलब्ध हो रहा है सुख दुख के निमित्त संसार वो उपलब्ध है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण बाधित कर रहा है वो ऐ के बाद को यदि एक ही हो तो कौन करेगा सुख दुख भिन्न भिन्न प्रकार एक में सुख एक में दुःख ऐसा दिख रहा है उसका बाद होगा प्रत्यक्षण तावत प्रत्येक प्रमाण से दिखाते हैं पहले पूर्वाजी दिखा रहा है सुख दुख तेतु लक्षण सुख दुख उसका हेतु स्वरूप जो संसार है संसार उपलब्ध है, उपलब्ध हो रहा है सुख दुख का उपलब्ध है, उसके कारण जो संसार उपलब्ध हो रहा है दिख रहा है तो इसे भी अद्वैत में विरोध है प्रत्येक प्रमाण से और श्रुतियों का विरोध तो होगा ही धर्माधर्मित सुख दुखादि होता है कहने वाली श्रुति होते हैं उनका विरोध भी आएगा आगम प्रमाण का विरोध प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध आगे अनुमान प्रमाण का भी विरोध दिखाएगा गुरुबाजी अद्वैत बात तो ये वो बात ठीक है मेगा देश में जीवेश्वर एकत्व जीव और ईश्वर को एकत्व तो मानने पर दो दोष आने वाले हैं गुरुबा का कहना है जीवश ईश्वरेवा तश्य जीवे बा अंतर्भाव कहां मानना जीव को ईश्वर में मानना या ईश्वर को जीव में मानना ऐ के माने पर दो में एक, एक, एक का अंतर्भाव करना पड़ेगा एक बार तो जीव ईश्वर और एकत्व जीव और ईश्वर का एकत्व माने पर द्वैत बात है ये इस बात में जीवेश्वरे जीव से ईश्वरेगा जीव का ईश्वर में अंतर्भाव करना अथवा तस्वी अथवा ईश्वर को जीव में अंतर्भाव करना अंतर्भाव हो ना देह पहला वाला पक्ष हो नहीं सकता जीव को ईश्वर में अंतर्भाव करने पर क्या स्थिति आ जाएगी ईश्वर भी सुख माने संसारी हो जाएगा सुख दुख का भोगता बनेगा जीव से परस्मात्व अभाव है जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है तो संसार से निराल वनो तो अनुपत्या संसार निराल कहीं ना कहीं आश्रित तो रहेगा ही परमात्मा में रहने पाएगा तो संसार का अभाव हो जाएगा उस पक्ष में जीव यदि ईश्वर में अंतर्भाव करेंगे तो परमात्मा में संसार होता नहीं और जीव परमात्मा से अभिन्न होकर बैठा हुआ है तो संसार का आश्रय नहीं मिलेगा फिर कहां रहेगा संसार उस काल में तो संसार का अभाव सिद्ध तो होगा हो उस काल में एक तो कह रहा है परस्म पर, परमात्मा से अनन्या तो माने पर अन्यत्व के अभाव माने पर संसार से निरावरण तो अनुपत्या संसार निरावरण तो नहीं होता कहने के आश्रित तो होगा ही तो कहां रहेगा का उस काल में ईश्वर में रहेगा कहां रहेगा जीव तो परमात्मा से अवैध होकर बैठा हुआ है तो ईश्वर में संसार आ जाएगा ईश्वर को संसार मानना पड़ेगा उस स्थिति में जीव को परमात्मा रूप मानने पर तथा आश्रय तो परमात्मा भी संसार का आश्रय प्रसंग आ जाएगा संसारी परमात्मा भी हो जाएगा पहले पक्ष में यह है जीव को परमात्मा में अंतर्भाव करेंगे तो दोष आएगा और उस स्थिति में श्रुति का विरोध होगा अनशन अन्य अभिजाक श्रुति तो मांडू की श्रुति है मुंडक उसके विरोध आएगा दासु प्रवास अभिजा सखाया समान वृक्ष परिष्ट जाते तय और अन्य पिप्पलम स्वादु बत्ती अनशन अन्यो अभिजा कशी थी दो आत्मा की चर्चा की दो चिड़िया है पक्षी हैं उड़ने वाले पक्षी बैठे हैं दो आत्मा अरे शरीर छोड़ के चले जाते हैं द्वासो पड़ सुंदर पड़ रहा है अच्छे हैं सभी साथ, साथ उत्पन्न है दोनों जीवात्मा परमात्मा है दोनों पक्षी साथ साथ उत्पत्ति वाले हैं अनादि माया भी अनंत अनादि है परमात्मा भी अनादि तो उपाधि साथ साथ है सही जा सखा जा मित्र है दोनों समान वृक्ष एक ही वृक्ष में बैठे शरीर वृक्ष में दोनों बैठे हुए हैं पक्षी समान वृक्ष परिश जाते हैं बैठे हुए हैं तय और अन्य पिपलम स्वाधुपत्ति एक उनमें से एक व्यक्ति कर्मफल का भोग करता है एक सुपर्ण ऐसा है और दूसरा अनशन योग बिना भोगे अभिचार का स्थिति केवल के प्रकाश करता रहता है देखता रहता है साक्षी भाग्य देखता रहता है ऐसा आया ये श्रुति का विरोध होगा संसारी होगा तो अनशन अन्यों का हुआ है भोग नहीं करता हुआ तो जीव परमात्मा से अभेद हो जाएगा तो जीवत्व तो रहा नहीं तो परमात्मा ही भक्ता बनेगा उस काल में तो इस श्रुति का विरोध होगा अनशन अन्य अभिचार की स्थिति बनेगा इस न से संसारिता इस श्रुति आने से ईश्वर में संसारित तो नहीं होगा इस सिद्धांतिकोर से शंका उठाएगी ईश्वर में संसारिता नहीं होगी जीव परमात्मा पर रूप होने पर भी परमात्मा संसारी नहीं होगी ये श्रुति है प्रमाण सिद्धांत की श्रुति दिया सिद्धांत भी दिया तो दीप्त दूसरा अच्छा ऐसा ही नहीं तो फिर ईश्वर को जीव कोटि में लाओ जीव को ईश्वर कोटि में ले जाना बना नहीं संसारित तो आ जाएगा ईश्वर के जीव में लाओ तो फिर जीव ईश्वर जीव तो माना ईश्वर तो जीव हो जीव ईश्वर रूप में है ईश्वर रूप में होने पर संसार कहाँ आ रहा फिर तो फिर सुख दुख आदि कहां हो पाएंगे प्रत्यक्ष प्राण सिद्ध कर रहा है ये पूर्वादि बोलता है ईश्वर से इत्यादि कहा था ईश्वर से संसारित प्राप्त ये कहा था ईश्वर ईश्वर व्यतिरिका संसार अन्य भावा इत्यादि कहा था जीव में कहते हैं जीवे चेत ईश्वर अंतर्भावती यदि जीव में ईश्वर का अंतर्भाव कर देंगे ये जीव ही ईश्वर है जीव में अंतर्भाव कर देंगे तो तथापि फिर भी तत् अन्य असंसारी भावात तत् अन्य संसारी भावात फिर वो जीव से अन्य तो जीव तो परमात्मा तो जीव रूप में आ गया उसे कोई संसारी है ही नहीं अब दूसरा अभाव ईश्वर रूप में आ गया जीव तस से तसारो अनिष्ट फिर उसके लिए परमात्मा के लिए संसार अनिष्ट होगा संसारो मान जगत जगत ही अस्तम का संसार फिर जगत में अस्त हो जाएगा अभाव हो जाएगा संसार का जगत में संसार रहेगा ही नहीं स्थिति आ जाएगी कहा पूर्वादि ने कहा प्रसंग दोष्य ईष्टत्व निराचस् सिद्धांत बोलते हैं प्रसंग दोष्य इष्टत्व निराचस्त है दोनों प्रसंगों का जो इष्टत्व ही खंडन करते हैं सिद्धांत का तत् इत्यादि का पूर्वादि बोलता है कि हमें सिद्धांत बोलेंगे हमें इष्ट है चाहे परमात्मा में संसारी बने चाहे जीव परमात्मा बनकर के संसार का अभाव हो जाए हमें इष्टा है ऐसा करे पूर्वादि खंडन करता है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते तच्चा का तच्च अनिष्टम ये दोनों मानना इष्ट नहीं है इधर जीव को ईश्वर में मिला देंगे तो ईश्वरी भोक्ता बन जाएगा संसार का सुख दुख का भोक्ता ईश्वर को मानना पड़ेगा अगर ईश्वर को जीव में मिलाएंगे एकत्व में यही होगा न? या तो इसको वहां मिलाना इसको यहां मिलाना मिलाने पर संसारी का भाव हो जाएगा ईश्वर रूप में हो गया वो संसारी नहीं रहेगा ये तो दोनों अनिष्ट है इष्ट नहीं है पूर्वाधिकार है तत्व अनिष्टम बंद स्थिति में क्या होगा कौन बंद कौन मोक्षन में पड़ा तो बंधन है मोक्ष है तो मोक्ष दोनों स्थिति में ईश्वरूप में हो गया है तो मोक्ष ही बहे उसका और जीव रूप में आए तो बंद ही बंद है बंद मोक्ष कहने वाले शास्त्र अनर्थ हो जाएगा उसका नरजीव को ईश्वर कोटि में मिलाना अथवा तो ईश्वर को जीव कोटि में मिलाने पर बदमोक्ष शास्त्र का प्रमाण विषय नहीं मिलेगा संसार अभाव है तय अन्य पिपलम स्वाधुपत्ती संसार के अभाव स्तुति का भी विरोध होगा तय और अन्यम पिपलम स्वाधुपत्ती आया है मुंडक में वो दोनों में से एक पक्षी कर्मफल का भोग करता आया है भोक्ता दिखाया है भोक्तृत्व तो नहीं रहेगा ईश्वर भाव में जाने पर दोष है पूर्वादि कह रहा है इत्यादि बंधशास्त्र ये बंधशा शाष्ट, बंधशास्त्र है क्यों विपद स्वादुवत्ती कहा है भोग करता है आया ये बंधशास्त्र का विरोध तद हेतु कर्म उसके लिए कर्म फल भोगने के लिए कर्म किया था पहले तब किया है कर्म भोग के फल कर्म होता है हेतु कर्म विषय कर्म कांड से उसके हेतु कर्म कांड जो है कर्म का जो विषय कर्म कांड भाग है उसका अनर्थक हो जाएगा यदि संसार नहीं हो अनर्थ क्यों आश्रित्व और नहीं, जीव को ईश्वर में आश्रित करेंगे तो क्या होगा उस ताल ईश्वर मानेंगे ऐसा माने पर संसारे संसार में कर्म का फल भोक्तृत्व तो श्रुति है उसे विरोध आएगा ज्ञान से और ज्ञान गायण में मोक्ष तद हेतु ज्ञान अर्थस्य मोक्ष ज्ञान गायण में जो ज्ञान का जो मोक्ष मोक्ष ज्ञान ज्ञान में मोक्ष प्रयोजन होता है उसका हेतु तो ज्ञान होता है वो दोनों ये जो विषय है दोनों अनर्थ है कि हम उसका अनर्थक हो जाएगा आय के मान्य पर कौन बंधन कौन मोक्ष अतो न प्रसंग है और इष्टता ताकत है वो दोनों मानना आपको इष्ट नहीं होगा ईश्वर मान जीव को ईश्वर में मिलाने से भी अनिष्ट होगा ईश्वर को जीव में मिलाने पर भी अनिष्ट होगा ये कहा और संसाराभाव प्रसंग से अनिष्टत्व संसार के अभाव मानना ईश्वर को जीव रूप में लाएंगे तो ईश्वर हो जाए बने ईश्वरी बनेगा वो उस काल में संसार का भाव हो जाएगा वो भी वो हमारे लिए इष्टा है ये सिद्धांत बोले वो भी अनिष्ट है संसार अभाव प्रसंग से अनिष्ट तो संसार के अभाव जो प्रसंग है उसमें अनिष्ट मानने पर हे अन्य भी हेतु है अनिष्ठ है वो संसार का अभाव दिखाना प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाचा का हुआ है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी आता है संसारी और जीव को एक करता ईश्वर और जीव को एक करना तथा तो प्रत्यक्ष विरोध हम प्रकट दिए सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध दिखाता है पूर्वादी जीव ईश्वर को एक मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है प्रत्यक्षण ताबत सुख तुख तद लक्षण सुख दुख अनुभूति हो रही है सुख दुख अनुभव हो रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा जीव को भिन्न रखना पड़ेगा तभी सुख दुख का अनुभव कर सकता है रूप में होने पर कैसे करेगा वो वो तो ईश्वर तो हुआ ईश्वर में सुख दुख ही नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से सुख दुख का अनुभव होता है प्रत्यक्ष आवत, सुख दुख तथेतु लक्ष्मण संसार है सुख और दुख और उसका कारण सुख तो का जो निमित्त होंगे धर्म धर्मा जो कारण होंगे ईश्वरूप तो वाला संसार उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्धि हो रही है तो फिर ईश्वर रूप में हो गया जीव करके कैसे काम चलेगा ने कहा आदि शब्द उपातम अनुमान विरोधम आ, आगे प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधा कहा था तो आदि से क्या लेना आदि शब्द गृहित हो अनुमान प्रमाण का भी विरोध होगा जीव को ईश्वर मानने पर एकता करने पर ये पूर्ववादी पूर्व पुर, पुर, पूर्वपक्ष चल रहा है उर्वादी बोल रहा है जगत वैचित्र उपलब्ध है जगत में विचित्रता है उसके कारण में विचित्र होना चाहिए जैसे एक व्यक्ति कोई घर बनाता है दूसरा भी घर बनाता है भिन्न भिन्न प्रकार के देखते हैं उनके मटेरियल में विचित्र है तभी तो घर भी विचित्र हो गया सभी का मकान एक जैसा नहीं बनता भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं आकार भिन्न भिन्न होता है उसमें क्या मटेरियल में विचित्र है इसलिए तो जगत में वैचित्र देखा हुआ है विचित्रता देखी जाती है इसके कारण भी विचित्र मानना पड़ेगा धर्माधरबादि जो विचित्र हों तभी यह वैचित्र आएगा सुख दुख आदि वैचित्र आएंगे तो फिर भेद बिना कैसे काम चलेगा यहां अभेद अवेद करने से थोड़ी होगा एक पूर्व बोल रहा है जगत वैचित वैचित्र उपलब्ध है, जगत में विचित्रता उपलब्धि हो रही है उपलब्धि होने से भी जीव ईश्वर एक नहीं हो सकते एकता में हो नहीं पाएगी वैचित्र नहीं आ पाएगा धर्माधरबारी मित्र संसारों हम इतने का जगत में जो वैचित्र देखा जा रहा है उसका कारण यह है धर्माधर्मा आदि संसार अनुमान से सिद्ध होता है संसार है जीव ईश्वर हो संसार का भाव हो जाएगा ऐसे कारण मात्र काम नहीं चलेगा धर्मा धर्म संसार अनुमान से सिद्ध होता है दर्मा दर्मा दर्मा है धर्माधर्मादि है तभी तो ये वैचित्र आया जीवित विचित्रता है, जी है जगत में जगत वैचित्र उपलब्ध है धर्म धर्म निमित्त संसार धर्मा धर्म के निमित्त से होने वाले संसार है वो अनुमी संसार का अनुमान होता ही है तो जीव को ईश्वर में मिलान पर काम नहीं चल सकता वो तो ईश्वर बाद में पहुंच गया संसार का अभाव दिखा रहा है इस वाक्य ने किंतु यहाँ धर्माधर्मादि निमित्त संसार दिखाई पड़ रहा है, अनुमान से सिद्ध होता है गुरुवादी बोलता है सर्वम भी यदत अनुपर्णम आत्मेश्वर ये सारे के सारे घटने वाले नहीं है कौन एकादम बाद में घटेगा नहीं जो जीव ईश्वर एक है कहने वाले पक्ष में घटता नहीं सारे के सारे ना तो जीव को ईश्वर में मिलाने पर होगा न ईश्वर को जीव में मिलाने पर होगा स्थिति ऐसी है सिद्धांत कहेंगे मिलाना मुलाना कुछ नहीं वो एती है वो एक ही है एक ही था उपाधि से भिन्न दिख रहा था मिलाना नहीं है ना इसको वहां मिलाना वो तो एक ही है मठ आकाश घटाकाश दोनों तोड़ेंगे मठ को भी तोड़ेंगे घट को भी तोड़ेंगे क्या बचेगा वहाँ आकाश फिर वो आकाश नाम ही मिल जा मठ आकाश ना घाट आकाश दोनों ये आकाश नाम नहीं होता ठीक है इस प्रकार सिद्धांत ऐसे उत्तर देंगे हम तो कोई बात नहीं कहा सर्वम एत अनुपर्णम आत्मा ईश्वर एकत्व का जीवात्मा परमात्मा पर एक के पक्ष में ये सब घटता नहीं है जितने बढ़ाते हैं घटते नहीं है जीव को ईश्वर कोटि को ले जाने पर भी नहीं घटता ईश्वर को जीव कोटि को लाने पर भी नहीं घटता प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध भी है शास्त्र का विरोध भी है जब बद्म मोक्ष शास्त्र काम नहीं कर पाएगा उसका विषय ही नहीं मिलेगा व्यर्थ हो जाएगा और अनुमान से भी सिद्ध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध हो रहा है सुख दुखादि का अनुभव हो रहा है भेद में कैसे अभेद में कैसे हो पाएगा सुखी है तो सब सुखी दुखी है तो सब दुखी ऐसा होना चाहिए यहाँ भिन्न भिन्न दिख रहा है प्रत्यक्ष अनुभव है दूसरा तो जगत में विचित्रता पाई जा रही है किसके कारण धर्मा धर्मादि द्वैधता तभी तो हुआ ना धर्माधर्मादिथे जगत में विचित्रता हो रही है कार में द्वैत नहीं होता अद्वैत होता या तो एक ही होना चाहिए था वैचित्र उपलब्ध रह सका है धर्म आधार संसारों में थे कहा था पूर्वादि ने कहा ये सर्वम एतद अनुपर्णम आत्मा ईश्वर एकत्व कहा आत्मा और ईश्वर को एक मानने पक्ष में ये सब घटेंगे ना ये बात है सब ये तो पूर्वादि ने कहा हुआ है अच्छा का थोड़ी देखना तो अच्छा होगा विमतम विचित्र हेतुगम ये बोलते हैं। विमतम जगत विवादास्पद जगत है आप अद्वैत कहते हैं हम द्वैत कहते हैं जगत है। विचित्र हेतुगम विचित्र कारण हेतु इसका हेतु माने कारण है विचित्र कारण तो वाला है ये क्यों यहां विचित्रता जो आ गई वहां विचित्र हो विचित्र कार्य तो आगे जगत विचित्र कार्य वाला है विचित्र कार्य है भिन्न भिन्न आकार है भिन्न भिन्न प्रकार है जगत ऐसा है प्रसाद आदि पद का जैसे गृह आदि बनते हैं ना भिन्न भिन्न आकार होते हैं तो भिन्न भिन्न मटेरियल से बने हैं इसलिए भिन्न भिन्न आकार हो रहे हैं भिन्न भिन्न वहां तभी भिन्न भिन्न बनते हैं कोई काष्ट का दिखता है कोई पाषाण का दिखता है कोई वृत्ति का मकान दिखता है भिन्न भिन्न है इसलिए यहाँ भिन्न भिन्न आती है प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधात प्रत्यक्ष का विरोध अनुमान का विरोध आगम का विरोध आगमने श्रुति का विरोध अयुक्तम इति इतिमती ये जो ऐक्यवाद है ना युक्त नहीं है सिद्धि ठीक नहीं है ऐक्यवाद ठीक नहीं है अद्वैतवाद ठीक नहीं है द्वैतवाद ठीक है द्वैत मानने पर सब घट जाएगा जीव में संसारी आ जाएगा जगत आदि उस उसमें रहेगा ईश्वर में जगत का अभाव सब सिद्धक हो जाएगा द्वैतवाद अद्वैत में घटेंगे नहीं सभी तुक्रवादी का कहा सर्वम एत अनुपन्नम आत्मा ईश्वर एकत्व का अच्छा। आत्मा और ईश्वर को एकता अच्छा। मानने पर ये सब घटेंगे नहीं बात जितने कहा गया <coughs> तो प्रभात भी कहा विवारा। सिद्धांत बोलते हैं एक के भी संसारित्व अविद्या विद्या तो असंसारित्व यदि विभाग विभागात्मा अनुपत्ति सिद्धांत बोलते हैं ऐक्य भी होता है संसारी असंसारी कोना अज्ञान से असंसारी संसारी और ज्ञान से असंसारी ज्ञान और अज्ञान में इतना है ज्ञान काल में असंसारी है अज्ञान काल में संसारी एक ही में भी बढ़ता है अद्वैत में भी बढ़ता है अज्ञान काल में मैं मनुष्य हूं करके बैठा हुआ है तो संसारी अज्ञान काल में न हम मनुष्य करके पहुंचेगा असंसारी ज्ञान और अज्ञान का ऐसा फल है एक ही में होता है संसारित तो, असंसारित तो कह रहा है सिद्धांत कह रहा है ऐक्य भी ऐक्य बाद में भी जीव ईश्वरीय अद्वैत बाद में भी संसारी तुम अविद्या से संसारी अज्ञान से संसारी और विद्या तो, तो ज्ञान से असंसारी तो इति विभागात ऐसे विभाग हो जाता है ज्ञान अज्ञान की महिमा ऐसी है न अनुपत्ति अनुपत्ति ना ये उत्पत्ति है, है सिद्ध हो जाता है संसारी तो असंसारी तो आई के बाद में हो जाता है सिद्धांत कहा न करके सिद्धांत बोलते हैं समय हो गया है ये रखते हैं फिर ओम पूर्णम पूर्णमद पूर्णा पूर्णमृश्य पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ श